खुश राजकुमार ऑस्कर वाइल्ड उस उच्च स्तंभ पर स्थित खुश राजकुमार यानी हैप्पी प्रिंस की शानदार प्रतिमा शहर के अधिकारियों का गौरव थी लेकिन राजकुमार की नीलम की, की आंखें नीचे झुकी हुई थी और आंसुओं से भरी हुई थी हैप्पी प्रिंस का बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ पुतला अचल था वो गरीबों को राहत देने में अब कुछ भी मदद नहीं कर सकता था पर तभी एक अभा यानी सोलो चिड़िया राजकुमार से मिलने आती है राजकुमार पक्षी को अपना दूध बनाता है और उसके जरिए जरूरतमंद लोगों को अपने कीमती रत्न भिजवाता है सर्दियों में जीवित रहने के लिए अबाबिल को एक गर्म देश में उड़कर जाना चाहिए लेकिन अबाबिल अब जर्जर जर राजकुमार के प्रेम में फंसकर खराब परिणामों के बावजूद वहीं रहने के लिए मजबूर है बहादुर छोटी चिड़िया वो सब करती है जो राजकुमार उसे कहता है अंत में वह खुश राजकुमार और चिड़िया दोनों के पास देने को कुछ नहीं रह जाता ऑस्कर वर्ल्ड की क्लासिक परिकथा करुणा और लाजवाबी प्रिंस खड़ा था वो बारीक सोने की चादर से जड़ा था उसकी आंखों में दो चमकीले नीलम जड़े थे और एक लाल माड़ी यानी रूबी उसकी तलवार की नोक पर चमक रहा था लोग उस पुतले की बहुत प्रशंसा करते थे वो किसी मौसम दिखाने वाले मुर्गे की तरफ सुंदर है एक नगर पार्षद ने टिप्पणी की पार्षद अपना कलात्मक रुझान दिखाने के लिए एक प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता था पर वो इतना उपयोगी नहीं है उसने यह झूठा झूठ जूट कहा क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे अव्यवहारिक न समझे जो वास्तव में वो नहीं था तुम उस खुश राजकुमार की तरह नहीं हो सकते अपने छोटे लड़के से माँ ने समझाते हुए कहा उसका बेटा चांद के लिए रो रहा था देखो खुश राजकुमार कभी किसी चीज के लिए नहीं रोता है मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो काफी खुश है एक निराश आदमी ने उस अद्भुत प्रतिमा को देखकर कहा, वह एक परी कहाको कैसे मालूम गणित के मास्टर ने कहा क्या आपने पहले कभी परी देखी है हाँ जरूर अपने सपनों में बच्चों ने जवाब दिया गणित का मास्टर कुछ डरा हुआ और वह बहुत गंभीर लगा क्योंकि उसे सपने देखने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते थे एक रात शहर के ऊपर एक अबाबील यानी सोलो पक्षी उड़ता हुआ आया उसके दोस्त छह हफ्ते पहले ही मिस्र चले गए थे लेकिन उसे एक सुंदर रीड यानी नरकट के साथ प्यार हो गया था इसलिए वो पीछे रह गया था वो वसंत ऋतु में एक पीले पतंगे का पीछा कर रहा था तभी उसकी मुलाकात नदी के किनारे उस रीड यानी नरकट से हुई उसकी पतली कमर देखकर वो इतना आकर्षित हुआ कि वो उससे बातें करने के लिए रुका क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ अब ने कहा जो अपनी बात को साफ और सीधे कहता था यह सुनकर रीढ़ ने अपनी कमर झुकाई फिर अबाबिल ने गोल गोल उड़कर अपने से पानी को और चांदी की लहरें बनाई यह उनका कुछ नहीं है और उसके बहुत सारे रिश्तेदार है और सच तो यह था कि नदी रीड यानी नरकटों से काफी भरी हुई थी इसलिए जब शरद ऋतु आई तो बाकी सभी अबाबिले उड़ गई अपने मित्रों के चले जाने के बाद वो अबाबिल अकेला महसूस करने लगा और अपने महिला प्रेम से थकने लगा हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई उसने कहा और मुझे डर है कि वो नक निकली क्योंकि वो हमेशा हवा के साथ इश्क लड़ाती थी क्योंकि जब भी हवा बहती है तब रीड सबसे सुंदर नृत्य करती थी मैं मानता हूँ कि वह घरेलू है उसने जारी रखा लेकिन मुझे यात्राएँ पसंद है और मेरी पत्नी को भी यात्रा से प्यार होना चाहिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी उसने आखिरकार रीढ़ से पूछा लेकिन रीढ़ ने अपना सिर हिलाया और मना किया क्योंकि वो अपने घर से जुड़ी थी अच्छा तो तुम मेरे साथ दिल बहलाने के लिए सिर्फ खिलवाड़ कर रही थी अब अबिल रोया अब मैं पिरामिड के पास जा रहा हूं अलविदा और वो फिर उड़ गया उसने दिन भर उड़ान भरी और फिर रात को वो शहर पहुंचा मैं कहाँ रुकू उसने कहा मुझे उम्मीद है कि शहर में मेरे रहने की कुछ शहर ने मेरे रहने की कुछ तैयारी तो की होगी फिर उसने पुतले को एक ऊंचे स्तंभ पर खड़े देखा मैं वही रहूंगा उसने कहा वो एक अच्छी जगह है जहाँ हर समय ताजी हवा के झोंके आते हैं फिर वो कुछ राजकुमार के पैरों के बीच में आकर उतरा बेडरूम है। उसने अपने देखते हुए कहा जैसे ही वो सोने की तैयारी अपने अपने बड़ी पानी की बूंद उस पर आकर गिरी यह कैसे अजीब बात है वो चिल्लाया आकाश में कोई बादल नहीं है तारे साफ चमक रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है यूरोप के उत्तरी भाग में जलवायु वास्तव में भयानक है रीढ़ यानी नरकट को बारिश पसंद थी लेकिन उससे उसका स्वार्थ अपने पंख खोलता एक तीसरी बूंद गिरी फिर उसने सिर उठाकर देखा आह क्या देखा उसने कुछ राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थी और उसके सुनहरे गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे राजकुमार का चेहरा चांदनी में इतना खूबसूरत लग रहा था कि छोटा अबाबिल का दिल दया से भर गया तुम कौन हो उसने पूछा मैं खुश राजकुमार हूँ फिर तुम रो क्यों रहे हो अबाबिल ने पूछा तुमने मुझे अपने आंसूओं से गीला क्यों किया जब मैं जीवित था तब मेरा एक मानव हृदय था पुतले ने उत्तर दिया तब क्या होते थे ये मुझे पता तक नहीं था क्योंकि मैं साइंस सोजी के राजमहल में रहता था जहाँ दुख को प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं थी दिन में मैं बगीचे में अपने साथियों के साथ खेलता था और शाम को मैं ग्रेट हॉल में नृत्य का नेतृत्व करता था गोल बगीचा एक बहुत बुलंद दीवार से घिरा था क्योंकि मेरे आसपास इतनी सुंदरता थी इसलिए दीवार के पीछे क्या है ये पूछने की मैंने कभी परवाह तक नहीं की मेरे दरबारी मुझे खुश राजकुमार बुलाते थे और मैं अपनी विलासिता में बेहद खुश था इस तरह मैंने अपना जीवन जिया और बाद में मैं मर गया फिर मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया कि मैं यहाँ से मैं अपने शहर की सारी कुरूपता और उसकी सारी व्यथा देख सकता हूँ हालांकि मेरा दिल शीशे का बना है लेकिन अब मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्या वो ठोस सोने का नहीं बना है अब अबाबिल ने खुद से कहा अबाबिल अब बहुत विनम्र था और वो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था दूर एक संगीत में स्वर में प्रतिमा ने बोलना जारी रखा यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटी गली में एक गरीब घर गर है उसमें एक खिड़की खुली है जिसमे से मैं एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूँ उसका चेहरा उदास और फीका है और उसके मोटे हाथों में सुई और सिलाई की सभी चीजें है क्योंकि वह एक दर्जीन है वो रानी की नौकरानी के पहनने के लिए एक साटन गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है कमरे के कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा है उसे बुखार है और वो एक संतरा मांग रहा है माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए वो लड़का रो रहा है प्रिय बाबिन क्या तुम मेरी तलवार की मूट से लाल माड़ी के रूबी निकालकर उस दर्जीन को दोगे मेरे पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता मैं मिस्र जाने का इंतजार कर रहा हूं अबाबिल ने कहा मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं जल्दी वे महान राजा के कब्र में सोने के लिए जाएंगे राजा खुद वहां अपने चित्रित ताबूत में चीर निद्रा में सोया है उसका शरीर पीले लेन में लिपटा है और मसालों से पूता हुआ है उसके गर्दन पर गोल हरे रंग के बहुमूल्य रत्न चढ़े हैं और उसका हाथ मुरझाये हुए पत्तों की तरह है अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा तू मेरे साथ एक रात रहो और मेरे दूध की तरह काम करो देखो लड़का इतना पैसा है और उसकी माँ बहुत दुखी है मुझे लड़के पसंद नहीं है अबाबिल ने जवाब दिया पिछली गर्मियों में जब मैं नदी पर रह रहा था तब चक्की के मालिक के दो शैतान लड़कों ने मुझ पर लगातार पत्थर फेंके मुझे एक भी पत्थर नहीं लगा क्योंकि मैं उड़ने में और कलाबाजिया लगाने में बहुत तेज हूँ पर उन लड़कों ने मुझ पर पत्थर फेंक मेरा अपमान जरूर किया पर खुश राजकुमार के चेहरे पर इतनी उदासी देख अबाबिल को बहुत दुख हुआ ठीक है अबाबिल ने कहा मैं कैसे भी करके इस ठंड में एक रात गुजारूंगा और आपका दूध बनूंगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया अबाबिल राजकुमार ने कहा फिर अबाबिल ने राजकुमार की तलवार में से लाल रंग का माड़िक निकाला और शहर के ऊपर उस दर्जन के घर की ओर उड़ा वो दर्ज की चर्च के ऊपर उड़ा जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की बनी तमाम परियाँ पहरा दे रही थी जब वो महल से गुजरा तो उसे नीचे से नाचने की आवाज़ सुनाई थी फिर एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी से बाहर निकली आसमान में कितने अद्भुत सितारे हैं उसने कहा और प्रेम की शक्ति कितनी अनूठी है मुझे उम्मीद है कि मेरी पोशाक राजसी नृत्य के लिए समय पर तैयार हो जाएगी उसने उत्तर दिया मैंने इस बार पैशन फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है लेकिन वो दर्जीन बहुत आलसी है अब अबाबिल नदी के ऊपर से गुजरा और उसने जहाजों के मस्तूर पर लालटेन को लटका हुआ देखा अंत में वो गरीब के घर पहुंचा और उसने अंदर देखा लड़का अपने बिस्तर पर बुखार से तड़फ रहा था और मात थकने के कारण सो गई थी अबाबिल ने हाफ़ते हुए उस महिला की सिलाई मेज पर लाल माड़ी कर रख दिया फिर उसने अपने पंखों से लड़के के माथे को सहलाया मुझे कितना अच्छा लग रहा है लड़के ने कहा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। उसने कहा और फिर वो दोबारा से गहरी नींद में हो गया उसके बाद अबाबिल अब खुश राजकुमार के पास वापस उड़ कर और उसने उसे सब कुछ बताया बड़ी अजीब बात है अबाबिल अब ने टिप्पणी की हालांकि यहाँ बहुत ठंड लेकिन अब मुझे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है यह इसलिए है क्योंकि तुमने अभी एक नेक काम किया है राजकुमार ने कहा फिर छोटा अबाबिल सोचने लगा और सो गया सोचते समय उसे हमेशा नींद आती थी जब दिन हुआ तो वो नदी में जाकर नहा कर आया क्या ए? एक उल्लेखनीय घटना है ऑर्थिनोलॉजी के प्रोफेसर ने पुल पर गुजरते हुए कहा सर्दियों में एक अबाबिल और उन्होंने स्थानीय अखबार को इस बारे में एक लंबा पत्र लिखा उस पत्र की लोगों ने खूब चर्चा की और वो इतने भारी भरकम शब्दों से भरा था कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए आज रात मैं मिश्र जाऊंगा अबाबिल ने कहा और वो यह सोचकर खुश भी था फिर उसने सार्वजनिक स्मारकों की यात्रा की और चर्च की चोटी पर लंबे समय तक बैठा रहा। वो जहां कहीं भी जाता वहां गौरै एक दूसरे से कहती देखो उस प्रतिष्ठित अजनबी को यह बात उसे काफी पसंद आती जब चांद उगा तो अबाबिल वापस खुश राजकुमार के पास उड़ा क्या आपको मिश्र में मेरे लिए कोई काम है उसने पूछा मैं अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रहोगे मुझे अब मिस्र जाना है अबाबिल ने जवाब दिया मेरे दोस्त भी मेरे साथ उड़कर जाएंगे वहाँ नदी में घोड़े नहाते हैं और महान ग्रेनाइट सिंघासन पर भगवान मेमन बैठते हैं पूरी रात वो सितारों को निहारते हैं और जब सुबह का तारा चमकता है तब तो वो खुशी से चीखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं दोपहर के समय पीले शेर यानी पीने के लिए नदी की धार पर उतरते हैं दोपहर के समय पीले से पानी की पानी पीने के लिए नदी के धार पर उतरते हैं उनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकती हैं और उनकी धाड़ बड़ी तेज होती है अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा मैं शहर में एक युवक को उसके छोटे से कमरे में बैठे देख रहा हूँ वहाँ एक डेस्क वह एक डेस्क पर झुका है और कागजों से ढका हुआ है उसके एक तरफ एक गिलास में मुरझाये हुए वायलेट के फूल पड़े हैं वो अपने लेखन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है वो रंगमंच के निदेशक के लिए एक नाटक लिख रहा है लिख रहा है पर ठंड के कारण उसे लिखा नहीं जा रहा है वहां भट्टी ठंडी पड़ी है और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है मैं आपके साथ एक रात और इंतजार करूंगा अबाबिल ने कहा वास्तव में एक अच्छे दिल का प्राणी था क्या मैं उसके पास भी एक रुपया ले जाऊं कहा संभव होता पर अब मेरे पास अब कोई माणिक नहीं बचा है राजकुमार ने अब बस मेरी आंखें ही बची हैं वे दुर्लभ और बेशकीमती नीलम की बनी है जिन्हें भारत से हजार साल पहले लिया गया था तो मेरी आंखें एक नीलम को निकालकर उसे उस युवक को जाकर दे दो वो उसे जौहरी को बेच देगा फिर उसे जलाऊ लकड़ी खरीदेगा और फिर अपना नाटक पूरा करेगा प्रिय राजकुमार अबाबिल ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो खुद रोने लगा अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा जैसी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो फिर अबाबिल ने राजकुमार की आंख बाहर निकाली वो उससे छात्र को देने के लिए उड़ा घर के अंदर घुसना काफी आसान था क्योंकि छत में एक छेद था वो छेद में से तेजी से कमरे में गया युवक अपने सिर को दोनों हाथों में थामे बैठा था इसलिए उसने अबाबिल की फड़फड़ाहट नहीं सुनी कुछ देर बाद जब उसने देखा तो पाया कि मुरझाए हुए वायलेट के पास एक सुंदर नीलम पड़ा था ऐसा लगता है कि मेरे काम का कोई तो प्रशंसक है उसने कहा यह किसी प्रशंसक की ही भेंट है पर मैं अपना नाटक समाप्त कर सक... पर अब मैं अपना नाटक अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ और फिर वो काफी खुश हुआ अगले दिन अबाबिर बंदरगाह पर चला गया वह एक बड़े जहाज के मसूल पर बैठ गया और वहाँ नाविकों की रस्सियों के साथ बड़ी पेटियों को उतारते चढ़ाते हुए देखता रहा जोर लगाके कि हैया हर एक नाविक सामान के ऊपर आते ही चिल्लाता मैं मिश्र जा रहा हूँ अबाबिल ने कहा लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जब चंद्रमा आसमान में ऊपर आया तब अबाबिर खुश राजकुमार के पास वापस लौटा मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ उसने कहा अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रह सकते हो यह सर्दी का मौसम है अबाबिल ने जवाब दिया और जल्दी सर्द बर्फ ही शुरू होगी इस समय मिस्र में ताड़ के के पेड़ों ऊपर सूरज गर्म होगा और आलसी मगरमच्छ कीचड़ में सोते होंगे मेरे साथी इस... इस समय बाल्बिक के मंदिर में गोष्टा बना रहे हैं गुलाबी और सफेद रूम के सफेद कबूतर उन्हें दिख रहे हैं फिर राजकुमार उन्हें आपको छोड़ने का बहुत दुख है लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और अगले वसंत में मैं वापस आऊंगा मैं आपके दोनों बहुमूल्य रत्न वापस लाऊंगा जिन्हें आपने दान दिया है मेरा माणिक लाल गुलाब से भी अधिक लाल होगा और नीलम समुद्र से भी ज्यादा नीला होगा कुछ राजकुमार ने कहा नीचे चौक में गरीब लड़की खड़ी है और उसकी माचिस नीचे नाले में गिर गई है अगर वो घर से कुछ पैसे लेकर नहीं गई तो पिता उसे पीटेंगे गरीब लड़की रो रही है उसके पास कोई जूते मोजे नहीं है और उसका सिर भी नंगा है अबाबिल तुम मेरी दूसरी आंख भी बाहर निकालो और उस लड़की को जाकर दे दो फिर उसके पिता उसे नहीं मारेंगे मैं आपके साथ एक रात और रहूंगा अबाबिल ने लेकिन मैं आपकी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता फिर आप पूरी तरह से अंधे हो जाओगे अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा मैंने जो आज्ञा दी है तुम वैसा ही करो अबाबिल अबाबिल राजकुमार ने कहा मैंने जो आज्ञा दी है तुम वैसा ही करो फिर अबाबिल ने राजकुमार की दूसरी आंख भी नोचकर बाहर निकाली फिर वो उड़ा और उसने उस गरीब लड़की की हथेली पर रख दिया कितना प्यारा रंगीन काच है छोटी लड़की चलाई और फिर वो हंसती हुई अपने घर चली गई उसके बाद अबाबिल राजकुमार के पास वापस आ गया अब आप अंधे हैं उसने कहा लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा नहीं अबाबिल गरीब राजकुमार ने कहा अब तुम्हें मिस्र चले जाना चाहिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा अबाबिल ने कहा और फिर राजकुमार के चरणों में लेटकर सो गया अगले दिन अबाबिल राजकुमार के कंधे पर बैठा और उसने राजकुमार को अलग अलग देशों की कहानियां सुनाई उसने उसे लाल चोच वाले के बारे में बताया जो नील नदी के किनारे लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे और अपनी चोचों में सोने की मछली पकड़ते थे स्फिंक्स जो दुनिया जितना ही पुराना था और रेगिस्तान में रहता था और वो सब कुछ जानता था व्यापारी जो अपने ऊँटों के साथ धीरे धीरे अपने हाथों से हाथों में एंबर मोतियों की माला लेकर चलते हैं अबाबिल राजकुमार ने कहा तुमने मुझे तमाम अद्भुत चीजों के बारे में बताया लेकिन दुनिया में सबसे द्रवित करने वाली चीज है पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा दुनिया में लोगों की पीड़ा जितना गहरा कोई रहस्य नहीं है तुम मेरे शहर पर उड़ो अबाबिल वहाँ सर्वे करो और जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताओ फिर अबाबिल पूरे शहर के ऊपर उड़ा उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा उसने भिखारियों को सड़कों के किनारे बैठे हुए देखा उसने अंधेरी गलियों में उड़ान भरी और भूखे बच्चों के फीके चेहरे देखे एक पूल के नीचे एक पुल के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे की बाहों में लिपटकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे फिर उसने वापस उड़ान भरी और जो कुछ भी देखा हो उसने राजकुमार को बताया मेरे शरीर पर सोने की एक पतली परत चिपकी है राजकुमार ने कहा तुम इस पतली परत को धीरे धीरे करके छिलो और इसे मेरे शहर के गरीबों में बांट कर आओ जीवित लोग हमेशा सोना पाकर खुश होते हैं फिर धीरे धीरे राजकुमार के शरीर पर चढ़ी सोने की परत भी निकल गई अब राजकुमार काफी सुस्त और दुखी लग रहा था जब सोने के परत के टुकड़े गरीब वो के बच्चों को मिले तो उनके चेहरे की रौनक बढ़ गई और वो हंसने लगे और गली में खेल खेलने लगे अब हमें रोटी मिलेगी वे चिल्लाए और रोए फिर हिमपात हुआ और जोरदार बर्फ गिरी सड़कें ऐसी दिखने लगी जैसे कि वो चांदी की बनी हो वो बहुत उज्ज्वल और चमकदार दिख रही थी बर्फ के क्रिस्टल खंजरों जैसी घरों की छतों के नीचे लटक रहे थे अब हर कोई मोटे फर वाले कपड़े पहने था छोटे लड़के उन्हींपिया पहनकर बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे बेचारा अबाबिल भी ठंस से एकदम पस्त हो गया था लेकिन फिर भी उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा उसे प्यार करने लगा था अबाबिल ने बेकर के दरवाजे के बाहर फेंके हुए टुकड़ों को उठाया और उसे अपना उससे अपना पेट भरा उसने अपने पंखों को फड़फड़ा खुद को गर्म रखने की कोशिश की लेकिन आखिरकार उसे पता चल गया कि वह मरने वाला था उसके सिर्फ एक बार राजकुमार के कंधे तक उड़ान भरने की ताकत थी गुड बाय प्रिय राजकुमार वो बड़बड़ा क्या तुम मुझे अपना हाथ चुनने दोगे मुझे खुशी है कि तुम मिश्र जा रहे हो ओबाबिल प्रिंस ने कहा तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रह चुके हो लेकिन मुझे प्यार करने के लिए तुम्हें मेरे होटो पर चुम्बन देना चाहिए अब मैं मिश्र नहीं जा रहा हूँ ओबाबिल ने कहा मौत के घर जा रहा हूँ मौत नींद का भाई है क्यों ठीक है ना फिर उसने राजकुमार के होटो पर चूमा और उसके पैरों में गिर मर गया उस क्षण प्रतिमा के अंदर एक दरार पैदा हुई मानो अंदर कुछ टूट गया हो सच्चाई यह थी कि उसका दिल दो हिस्सों में चटक गया था यह निश्चित रूप से एक भयानक कठोर दंड था अगली सुबह तड़के वहां पर नगर दो के साथ नीचे चौक में टहलने आए जब वे सम से गुजरे तो उन्होंने प्रतिमा को देखा जरा देखो वो हैप्पी प्रिंस कैसा दिख रहा है उन्होंने कहा एकदम जर्जर नगर पार्षदों ने कहा वे हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे फिर वे पुतले को देखने के लिए ऊपर गए माड़िक उसकी तलवार से गिर गया है उसकी आंखें भी गाय हुए और वो अब सुनहरा भी नहीं है मेयर ने कहा वास्तव में वह एक भिखारी जैसा लग रहा है भिखारी से थोड़ा बेहतर नगर पार्षदों ने सहमति जताते हुए कहा और उसके पैरों पर एक मृत पक्षी पड़ा है घोषणा करनी चाहिए वो अब न तो सुंदर है और न ही उपयोगी विश्वविद्यालय के में एक ज्ञानी प्रोफेसर ने कहा फिर उन्होंने मूर्ति को एक भट्टी में पिघलाया धातु के साथ क्या किया जाना चाहिए यह तय करने के लिए मेयर ने निगम की बैठक बुलाई वहाँ एक और मूर्ति होनी चाहिए उन्होंने कहा और अब वो प्रतिमा मेरी होगी नहीं वो पुतला मेरा होगा नगर पार्षदों में से प्रत्येक ने कहा और उन्होंने झगड़ा किया जब मैंने आखिरी बार उन्हें सुना वे तब भी झगड़ रहे थे कितनी अजीब बात है फाउंड्री में काम करने वाले लोगों लो ने कहा कि टूटा हुआ शीशे का बना दिल भट्टी में भी नहीं पिघला है हमें उसे फेंकना चाहिए इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहां अमृत अब, अब पड़ी थी मुझे शहर की दो सबसे कीमती चीजें ला दो भगवान ने अपने एक स्वर्गदूत से ऑस्कर वर्ल्ड उन्नीसवी शताब्दी में लोगों ने परियों की कहानियों में नए सिरे से दिलचस्पी दिखानी शुरू की उस रुचि के साथ बच्चों की किताबें लिखने और प्रकाशित में देजियाई उस उस समय तक अधिकांश बच्चों का साहित्य निर्देशात्मक था। धार्मिक परियों की, की कहानियां फैशनेबल बन गई और बच्चों के मनोरंजन का एक स्रोत बनी ऑस्कर वर्ल्ड का जन्म सोलह अक्टूबर अठार सौ को डब्लिन आयरलैंड में सर विलियम और लेडीज पेंजाव वर्ल्ड के यहाँ हुआ उनके माता पिता परी कथाओं के उत्साह में शामिल हुए और ऑस्कर और उनके भाई के लिए उन्होंने आयरिश लोक कथाओं का बढ़िया संग्रह इकट्ठा किया जब वाइल्ड बड़ा हुआ तब अपने बच्चों की वजह से उनकी परियों की कहानियों में दिलचस्पी जगी। उन्होंने हैप्पी जब उनका बेटा एक शिशु था इस कहानी में उन्होंने समाज की विषमताओं और गरीबों की पीड़ा का संबोधित किया है तीस नवंबर उन्नीस को पेरिस फ्रांस में वाइल्ड की मृत्यु हो गई तीस नवंबर उन्नीस को पेरिस फ्रांस में वाइल्ड की मृत्यु